तृतीय प्रश्न के अष्टम मंत्र तक तक सप्तम मंत्र कुछ हो गया था इस तृतीय प्रश्न में कौशल्य अश्लायन का प्रश्न था छह प्रश्न मिलाकर के एक प्रश्न था कुछ प्राणे पूर्व में प्राण की महिमा बताई गई द्वितीय प्रश्न में तृतीय तो प्रश्न पूछा प्राण की उत्पत्ति कहा से होती है और केन आया अस्मि शरीर किस निमित्त से इस शरीर में आता है किसके कारण आता है दो प्रश्न था और तृतीय था कथम व आत्मा प्रवीज्य कथम प्रातिष्ठते अपने कोई विभाजन करके प्राण इस शरीर में कैसे रहता है और चौथा था केन उत्क्रमते पांचवा कथम बाह्य हम अभिधत अध्यात्म ऐसा पांच छह मिल करके एक प्रश्न था इनमें से चार का उत्तर अब तक दे चुके हैं चार का उत्तर दे चुके हैं कि प्राण कैसे आ, कहां से आता है आत्मा से आता है और किस नित्त से आता है तो मन के कारण से आता है पूर्व जन्म में जो शरीर था तो मन था प्राण था तो उसने विषय जिस विषय की इच्छा किया इच्छा इच्छा इच्छा जैसी हो संकल्प हुआ कर्म तो कर्म के मनो दे आया माने मन ही कारण बन गया जन्म थी ऐसा कहा था और अपने को विभाजन करके कैसे रहता है कहा जैसे एक सम्राट राजा अपने अधिकारियों को गांव को सौंप देता है तुम इस गांव की रक्षा करना तुम इस गांव की रक्षा करना ऐसा करके चक्षराध इंद्रियों को तत्वस्थान दे दिया क्योंकि चक्षराध इंद्रियों के बिना यह शरीर कोई काम नहीं कर पाए देखना सुनना किसने बिना काम नहीं कर सकता शरीर रक्षा के लिए और फिर अपने को ही पांच भाग में विमक्त करते स्वयं तो प्रांगण जो है मुख और नासिका के माध्यम से से चक्षु में विशेष रूप रहा समान वायु को नाभिमंडल में रखा जहां से अन्न का रस को सब सर्वत्र शरीर में फैलाने केन्द्र है वहां स्थापित कर दिया और व्याम वायु को पूरे शरीर में उस नाड़ी के माध्यम से अंदर फैलाने का काम के लिए पूर्ण शरीर में व्याप्त करके रखा और उड़ान वायु क्या करता है जब तक जीवित अवस्था में शरीर होता है तब तक अपान वायु और उड़ान वायु दोनों के कारण से यह शरीर टिका हुआ है अपान वायु नीचे की तरफ खींच रहा है और उदान वायु ऊपर की तरफ खींच रहा है इसलिए इसको लुढ़कने भी नहीं देता और उड़ने भी नहीं देता ऐसी ये दोनों चुंबक के तरह काम कर रहे हैं अगर ये दोनों न हो अपान वायु न हो नीचे लुढ़क सकता है तो, नहीं, उदान वायु यदि न हो केवल अपान वायु हो या शरीर जैसे लकड़ी गिर जाती है वैसे गिर सकता है और उड़ान वायु यदि न हो अपान वायु न हो खाली उड़ान वायु उसको उड़ाकर ले जाना चाहिए तो किन्तु दोनों का ठीक सामान्य स्थिति करने वाले दोनों बन जाते हैं इत्यादि हाँ। और रोक्रमणे का अर्थ था किया था कि जब अंतिम काल आएगा ये प्राण उदान वृत्ति के द्वारा इस तरीके से निकल जाता है वृत्ति उदाहरण वायु के माध्यम से निकल जाता है अच्छा अब कथम बाह्य में कथम अध्यात्म ऐसा ये दो प्रश्न बचे हुए हैं तृतीय प्रश्न छे में से दो बचे हैं उसका उत्तर देना आदित्य ही बाह्य प्राण है ये बोला जाता है बाह्यक धारण करेगा आदित्य अपने रश्मियों के माध्यम से बाह्य प्राण आदित्य रूप कहेंगे क्योंकि प्राण वो अत्ता आदित्य अग्नि इत्यादि कहा था पहले जो प्रजापति के द्वारा श्रेष्ठ दो तो पदार्थ थे प्रजाकाम काम हो प्रजापति इत्यादि करके आया था शुरू में प्रजा आने वाले प्रजापति ने दो रही प्राण रई और प्राण की सृष्टि की कहा था माने अन्न प्राण माने अत्ता इत्यादि आदित्य कहा था अग्नि कहा था प्राण को तो आदित्य रूप से भारण करते हैं बाह्य जगत को धारण करते समय में आदित्य बन करके प्राण आदित्य रूप प्राण धारण करेगा और अध्यात्म को कैसे करेगा दोनों प्रश्नों का उत्तर अव देना है इसके लिए है आगे मंत्र है आदित्यो हवाई बाह्य प्राण आदित्यो बाह्य प्राण उदय संप्राणम संप्राणम चाक्षुषं प्राणम अनुगृणा पृथिव्यातानमतराकाश समानो आदि वै बाह्य प्राण उदय चाक्षुषंपाणृृण पृथिव्याता सरसा पुष्श सेपानवस्भ्य अंतरायदाश स वायुर्व्याण वायुर्व्या आदित्य हो गई बाह्य प्राण मान आध्यात्मिक प्राण की चर्चा हो गई शरीर संबंधी प्राण की चर्चा हो गई है अब बाह्य प्राण आदित्य हो गई बाह्य प्राण किन्तु प्रजापति ने जो प्रजाकाम काम प्रजापति ने सृष्टि किया कहा था भाष्यकार ने प्राण का विशेषण दिया था आदित्य अग्नि अत्ता यह सब नाम दिया था तो आदित्य भी है अग्नि भी है अत्ता प्राण ऐसा कहा था तो आदित्य होए बाह्य प्राण जो आदित्य है सूर्य है वही बाह्य प्राण है आध्यात्मिक प्राण तो ये हो गया बाह्य प्राण आदित्य प्राण है आदित्य होए बाह्य प्राण उदय जो उदय होता <त्त्त्ति> है जो उदय होता है आदित्य वही बाह्य प्राण है उदयती ये सही एनम चाक्षुषम प्राण जो बाह्य प्राण है अधिद प्राण है वो क्या होता है चाक्षुष प्राण को अनुग्रह करता है कृपा करता है सूर्य की बिना आंख देख नहीं पाए चाक्षुष चक्षु में होने वाले रहने वाले प्राण को चाक्षुष कहा गया ऐसा ही ऐसा आदित्य रूपी प्राण ये जो आदित्य रूपी प्राण है बाह्य प्राण है प्राण एनम चाक्षुसम प्राण अनुग्रणान उदय इस चाक्षुष प्राण चक्षुषी भवन चाक्षुषम जो चक्षु में रहने वाला प्राण है उसके अनुग्रह करता हुआ उदय वाला आदित्य प्राण मैंने जब तक सूर्य के प्रकाश में आए तब तक हमारे नेत्र काम नहीं कर पाते चक्षुष प्राण को अनुग्रह करने वाला क्योंकि चक्षु के अधिष्ठाद्री देवता आदित्य यही मानते हैं वो तो प्राण ऐसा है ये कहा अनुग्रह करता हुआ उदय होता है कहा और पृथ्व्या देवता सहिषा पुरुष से अपानम अ कहते हैं जो पृथ्वी में जो देवता है अग्नि देवता है पृथ्वी में देवता अग्नि देवता है वो अग्नि देवता वही वह देवता सा ऐसा देवता वही जो पृथ्वी में देवता हो पुरुष अपानम अवस्ट वर्तते ऐसा है पुरुष के जिस पुरुष माने शरीर ये जो कार्यक्र संघात रूप शरीर है इसके अपान वायु को खींच करके रहता है अपान वायु को नीचे की तरफ खींच करके रहने वाला है पृथ्वी में रहने वाला देवता पृथ्वी में जो अग्नि देवता है वो देवता अपान वायु को खींचने का काम करता है नीचे जाए ताकि शरीर ऊपर न चला जाए रक्षा करता है वो देवता इसी देवता है कहा अवस्थ्य उसको मन खींच करके बर्तटे लगा देना रहता है ऐसा आगे अंतराया आकाश प्राण हो गया अपान हो गया दो की चर्चा हो गई ठीक है अब अंतरा आकाश जो पृथ्वी और और स्वर्ग के बीच में जो आकाश है अधिदैव आकाश है वह आकाश समान सा समान और समान वायु है बाह्य प्राणों के जो पांच प्रकार की और वायु और अधिभूत जो वायु है बाह्य वायु दो हैं। एक तो देवता वायु है एक चलने वाली हवा वायु है जो देवता रूपी वायु है वो समान है आकाश का आकाश जो आकाश है पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में जो आकाश है क्योंकि ये शरीर में भी अपान माने पैर और शीर के बीच में अपान वायु है धर्म नाभि में है एक या या समान वायु है उसी प्रकार यह भी पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में यह है समान वायु है ऐसा कहा और वायु ब्या कर आगे जो अधिभूत रूपी वायु है हवा जिसको बोलते हैं तो वो जो है क्योंकि वायु तीन प्रकार का अध्यात्म वायु अधिदैव वायु और अधिभूत वायु अध्यात्म वायु तो भीतर वाला है जो श्वास प्रश्वास चल रहा है और अधिदेव वायु जो जिसको वायु देवता बोलते हैं और अधिभूत वायु ये जो हवा चलती है तीन प्रकार है इस प्रकार कहा अच्छा ठीक है देखिए इदानी उदान उदानश्य स्थान कथम बाह्य में विधत् कथम अध्यात्म वित्तीय सूत्र छ कौशल्य अश्वलायन का उनमें से दो प्रश्न ये थे अंतिम में कथम बाह्य में विदत्त्य कथम अध्यात्म ये मान चार प्रश्न के उत्तर हो चुके हैं तृतीय तृतीय ये तृतीय प्रश्न के और दो प्रश्न और लगे हैं तो उसे कहते कथम बाह्य में विदत्ते कथम अध्यात्म प्रश्न था कौशल्यश्वलायन प्रश्न था बाह्य जगत को धारण किस प्रकार करता है और अध्यात्म जगत मे शरीर की रक्षा कैसे करता है आदित्य हई प्रसिद्ध हो ही अधिद्य प्राण अध्यम प्राण की चर्चा हो गई अब अधिभूत प्राण और आदिदय प्राण की चर्चा करनी है आदित्य हई हई प्रसिद्ध अर्थ में है, है प्रसिद्ध या हई हाँ तो द्योतक होते हैं प्रसिद्ध जो आदित्य है वही अतिद्य प्राण है आदित्य जो है है है वो है। ये सो उदयती उद्छति वही यहा्य उदय प्रतिदिन होता है चक्षुषी भव चाक्षुषम प्राण प्रकाशन गृह उदयती अनुग्रहण उदयती इसको अनुग्रह करते हुए उदय होता है किसको चक्षु में रहने वाला जो प्राण है कौन चाक्षी भवन चक्षुषम चाक्षुसम एवं तो आध्यात्मिकम तो चक्षुषी जो आध्यात्मिक प्राण है चक्षु में रहने वाला प्राण क्योंकि प्राण वायु स्वयं मुखनाशिका के माध्यम से चक्षु और स्तृत्र में रहता है करके प्रतिष्ठा करके कहा था चक्षुषी भवन चाक्षुषम चक्षु में होने वाले में चाक्षुष वो प्राण को प्रकाशे व अनुग्रहण अपने प्रकाश के द्वारा अनुग्रह करता हुआ क्योंकि जब तक उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक या आंख के माध्यम से देखना चलना बनेगा नहीं तो आंख में जो प्राण है वो प्राण के उपकार होता है किसके द्वारा आदित्य के प्रकाश के द्वारा अनुग्रह होना उदय क्यों कहा रूप उपलब्ध देखो कुछ इंद्रिया हमारे दो उपषम को ग्रहण कर देते हैं कुछ इंद्रिय एक ही विषय को ग्रहण करने वाली भी है जैसे कोई अंधा आदमी भी तो इंद्रिय के द्वारा वस्तु का ज्ञान कर सकता है हाँ कटोल करके या अमुक है किंतु रूप का ज्ञान होना हो नीला पीला काला वो चक्षु के बिना हो नहीं सकता ये बोलते हैं माना जैसे घटादी विषय होते हैं चक्षु का भी विषय हो जाता है और तुगिंद्रिय का विषय होता है चक्षु का भी तो नहीं दो दो था था। तो के विषय होता है किंतु रूप केवल एक ही अंक का विषय है, है? चक्षुका चक्षुका विषय है तो किसमें उपकार करता है वो? प्रा, प्राण, प्राण को, रहने वाला अध्यात्म प्राण को उपकार करता हुआ रहता बोला कैसे उपकार करता है रूप उपलब्ध तो हो जो रूप की उपलब्धि होगी शुक्लादि जो नील है सफेद है काला है नीला है, है, है पीला है जो सप्त रूप है उनकी उपलब्धि में रूप का ज्ञान चक्षु के बिना नहीं हो पाएगा बाकी द्रव्य का ज्ञान तो चक्षु के बिना हो जाएगा टटोल करके चक्षु से भी होता है तो इंद्रिय से भी होता है टटोल का अंधा आदमी बोलता है या चीज है बोल देता है किंतु तो रूप काला नीला पीला बोल सकता तो रूप उपलब्ध रूप की उपलब्धि में चक्षुशा आलोकम गुरबन चक्षु को आलोक देता हुआ उपकार करना यही है अधिदैव प्राण अध्यात्म प्राण के उपराग कर रहा किसी उसे चक्षु को रूप की उपलब्धि में सहयोग देता है क्या क्या सहयोग देता आलोक प्रकाश का सहयोग देता है इस तरह से रहता है कहा तथा अब अपान की चर्चा करके भाई अपान कौन है अध्यात्म अपान तो हो गया था अब अधिदैव अपान कौन होता है उसकी चर्चा करते हैं तथा पृथ्व्या अभिमानिनी या देवता प्रसिद्धा पृथ्वी में अभिमानी देवता प्रसिद्ध है देवता है प्रसिद्ध है सैषा सा, सा वही या देवता पृथ्वी में, में जो अभिमानी देवता है पुष्स्पान अवष्टभ्य आकष्य वशीकृत अधकर्षण अग्रह कूर्ति वर्त पृथ्वी में जो देवता है अभिमा दिदेवता है अभी टीका आदि में प्रसिद्ध करेंगे अगली देवता है प्रसिद्ध है वह देवता सा ऐसा देवता वह देवता देवता शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है इसलिए सा ऐसा ऐसा बोला हुआ है क्योंकि स्त्रिया यदि देवता से देवी पुरुषों को कहा जाता है फिर भी देवता शब्द की बात है वो स्त्रीलिंग में चलता है क्या करम स्त्रियाम क्लिबम ऐसा है जो त्व प्रत्या होगा त्व वो नपुंसक है। जो होता है होता वो इसमें हो जाता है स्त्रीलिंग में। इसलिए कहा सा ऐसा देवता सा ऐसा देवता वो देवता पुरुष माने हस्तपाल आदिमान जो शरीर है इसके उपकार करना है उसने अधिदैव देवता ये शरीर की रक्षा के लिए काम करते हैं तो कैसे तो पुरुष से मने हस्तपाल आदिमान जो शरीर है पुरुष है इसका इसके अपान इसके जो अपान वायु है ना अपानम अपान वृत्ति में अपने विशेष है अपान व्यक्ति एक ही है अध्यात्म है भिन्न भिन्न स्थान में बैठ करके भिन्न भिन्न कार्य करने से भिन्न भिन्न नाम प्राप्त किया है प्राण अपान ज्ञान समान उदान ये स्थिति है व्यक्ति एक ही होता है अध्यात्म वायु एक ही है अपान माना अपान वृत्ति में आकृष्ट उस अपान वृत्ति को खींच करके पृथ्वी में जो देवता है इस शरीर में होने वाला जो अपान वायु उसको खींचता है नीचे को खींच करके बसे कृत्य खींचना मैंने अपने अधीन करके जो पृथ्वी में रहने वाला देवता अभिमान देवता अभी है और अदय अपकर्षण क्या खींचना नीचे ही खींचता है वो जिससे कि शरीर ऊपर में चला जाए अगर अपान वायु को मैं खींचे पृथ्वी के चुंबक उड़ के चला जाए ऊपर ऐसी स्थिति है अपकर्षण है ना अनुग्रह कुरती देवता देवता ऐसे अनुग्रह करते हुए देवता वर्तते रहता है वो देवता यहाँ रहता है ऐसा ये हो गया अपान की चर्चा प्राण की चर्चा हो गई अपान की चर्चा बाह्य प्राण है आदित्य और बाह्य अपान है पृथ्वी के अभिमानी देवता अच्छा अन्यथा ही अगर अपान वृत्ति को खींचने वाला कोई देवता महो नीचे धरती पर आकर्षण शक्ति न हो गी? क्या स्थिति होगी क्या अन्य ही शरीर गुरुत्वाद पतेहत सावकाशेवा शरीर या तो गिर जाता क्या अवकाश मिलने पर कोई खींचने वाला नहीं तो ऊपर चला जाता ये स्थिति आ जाती शरीरम पतेहत सावकाशेवा एक और दो की टिप्पणी नु पतना भावस्तु तद तो अनुकूल प्रयत्न न तक हेतु आह क्या कहते महाराज पतन का जो अभाव है शरीर ठीक रखना ये तो उस अंगुल व्यापार ब्या, करेगा व्यक्ति जिससे गिरे नहीं शरीर ऐसे बनाए रखता है उससे हो जाएगा अभाव अपने आप हो जाएगा उसे आपान वायु की चर्चा क्यों किया ये पृथ्वी अभिवाणी देवता की ये शंका इन्हों पतनाभाव इसको जो तो गिरने का अभाव है ये शरीर नहीं गिर रहा है इसके तो तुकूल तो प्रयत्न व्यक्ति उस प्रकार के अनुकूल प्रयत्न करता है जिससे शरीर गिरे नहीं प्रयत्न नहीं हो न तत्र पृथ्वी आकर्षण उसमें कोई हेतु नहीं होता है पृथ्वी आकर्षण शक्ति है जो इसको खींचता हो इसलिए नहीं गिरता हो ऐसा तो नहीं है इसलिए कहा सेवा अवकाश मिलने पर उसको खींचने वाला न हो खाली पाना मिल जाएगा तो छत मिलेगा तो नहीं जा पाएगा अगर अवकाश मिल जाए खुला मिल जाए तो चला जाए ऊपर ये स्थिति आ जाएगी उदगछेद दो नंबर टिप्पणी नचेत आकर्षित अधस्तात् पृथ्वी अगर नीचे से पृथ्वी के पृथ्वी में पृथ्वी निष्ठा देवता इसको यदि खींचे नहीं ये शरीर को खींचे नहीं कुतो नायम न आयम उदगछ ये क्यों ऊपर न जाए सब उड़ना तो चाहते है यही कहते उड़ना चाहते फिर भी उड़ नहीं पा रहे कुतूह नायम उदगछ अयम ये पुरुषा ये शरीर क्यों ऊपर न जाए कैसे उदगमतम अभिलक्षण अभी उड़ना चाह इच्छा करते हुए भी ऊपर जाना तो चाहते हैं सब तो ऐसा कर दे क्यों नहीं बता पता रहेगा भावरेगा यथवाथवा ऐसे व्याख्या करना उदगछ सतत तो ऊर्दामी उदान वृत्ति बला गिरंतर उर्दोगामी होता है उदाम वायु उदान वायु निरंतर ऊपर की तरफ खींचने वाला उदान वायु उर्दामी होता है तो उसी के बल से ऊपर क्यों नहीं चला जाएंगे अगर अपान को खींचने वाली नीचे चुंबक शक्ति न हो पृथ्वी का अभिमानी देवता न हो तो उदान वायु के कारण से ऊपर क्यों नहीं चला जाएगी तो नहीं जाता और गिरने भी नहीं देता ऊपर भी नहीं जाता गिरने नहीं देता है उदान वायु ऊपर एक चुंबक लगा हुआ है और नीचे है अपानवृत्ति तो वायु अपान वायु है खींच के रखता है ऐसा कहा आगे यदि मध्य पृथ्वी और या आकाश तस्थो वायु आकाश उच्चते जो ये दोनों के बीच में स्वर्ग और धरती के बीच में जो आकाश है या प्रसिद्ध वायु प्रसिद्ध आकाश है इसलिए यहां एक तद शब्द का प्रयोग कर दिया जो बीच बीजर माने मध्य अंतरा माने मध्य मध्य में जो वायु क्या आकाश खोखला पना है दयावा पृथ्वी और मध्य स्वर्ग और बीच, इसके धरती के बीच में जो खोखला है आकाश है या आकाश आकाश माने ला आकाश वायु आकाश शब्द का लक्षणावृत्ति से कर जैसे वायु आकाश उच्च तस्थो वायु आकाशस्थ वायु को यहां आकाश शब्द है कहा गया आकाश नहीं लेना आकाश में रहने वाला वायु लेना मंचस्थव जैसे मंचाक्रोशंती बोलते हैं मचान बोलते हैं ऐसा बोलते हैं बोलते है मचान बोलते हैं कि मंच मचान में बैठने वाले बोलते हैं बैठने वाले लक्षणावृत्ति है लक्षणावृत्ति से शब्द प्रयोग होता है जैसे मंचस्थ बोलेंगे तो मतान मचान माने जहां बैठने का स्थान को मचान बोलते वो तो बोलते नहीं है ना मंचस्थ व्यक्ति बोलते ठीक इसी प्रकार यहां भी आकाश शब्द करता आकाशस्थ वायु लक्षण व्यक्ति से लेना ये कहा उस वायु को समान और वायु समान समझना समान अनुग्रहणानो वर्तते जो भीतर का जो समान वायु है अध्यात्म समान वायु हो उसको अनुग्रह करता हुआ रहता है अधिदैव समान समान अधिद कौन है तो ये सूर्य और धरती के बीच में जो आकाश है इसको कहा आकाश माने वायु को लिया वायु देवता को देंगे इसको आगे समानस अंतराकाशस्थ समान ये क्यों ऐसा कहा समान वायु जो अध्यात्म वायु बीच में है तो वो भी बीच में लेना होगा बाहर वाला ये भी पैर और सिर के बीच में धड़ में बीच में रहता है नावी केन्द्र में समान वायु है अध्यात्म वायु तो वो भी धरती और स्वर्ग के बीच में है इसलिए उसको समान के स्थान पर लेना बाह्य प्राण के चर्चा में समान वायु से लेना आकाशस्थ वायु को ये कहा सामान्य बाह्य वायु अब सामान्य रूप से भौतिक भो, वायु है बाहर सबके लिए समान है एक वायु है बाहर जो चलता ऑक्सीजन जिनको बोलते है हवा सामान्यतायु जो बाह्य वायु है बहने वाला वायु वो वायु सब व्याप्ति सामान्या ब्यान ये ब्यान वायु पूरे शरीर में रहता है उसी प्रकार ये जो बाहर चलने वाला वायु भी पूरे धर पूरे मान पृथ्वी मंडल में घूमता रहता है तो व्यापक सामान्य है ज्ञान वायु यहां अध्यात्म में पूरे शरीर में व्याप्त तो होता है उसी प्रकार ये जो बाह्य भौतिक वायु है ये भी पूरे संसार में व्याप्त धरती पर व्याप्त है ये व्यापकत्व तो सामान्य को लेकर के उसको ज्ञान समझना एक वायु कहा था मंत्र का अंतिम सामान्या भ्यान। तो भाय। भाय। इस बयान वायु को उपकार करता हुआ रहता है अध्यात्म ज्ञानवायु को उपकार करने वाला बाह्य बयान वायु बाह्य बयान वायु कौन है तो भौतिक वायु जिसको ऑक्सीजन आदि बोलते हैं वो इसको अध्यात्म ज्ञान को अनुग्रह करता हुआ रहता है देव प्राय एक आदित्य हमें प्रसिद्ध इत्यादि कहा था <coughs> आदित्य या देवता प्रसिद्धा आदित्य जो देवता प्रसिद्ध देवता है सभी जानते हैं प्रतिदिन उसके उदय के बिना कोई काम नहीं चलता सभी जानते हैं प्रसिद्धा ऐसा कहा आगे अपान को खींचने वाला देवता क्या कहता पृथ्वी अभिमानी देवता कहा वाष्यकाल वो क्या है वो तृती तो काकार कहते अग्नि देवता पृथ्वी आयतनम अग्निर् अग्नि देवता है वो क्या श्रुति ऐसी है पृथ्वी में अवश्य आयतनम अग्निर्लोक कहा पृथ्वी ही इसके आयतन है राज्य का स्थान है आयतनम अग्निर्लोक ये अग्नि जो है लोक है इत्यादि करके श्रुति है कहीं ऐसा है अग्नि संबंध अवक्रा देखिये पृथ्वी के साथ में अग्नि का संबंध दिखाई पड़ रहा है इसलिए अग्नि में रहने वाले देवता अग्निदेवता ने क्या काम करे देवता क्योंकि अपान वायु को खेज कर रहने का, का काम करे भाजकार ने कहा था उसी का अर्थ करते हैं अवस्तभ सार यदि अनंतरम अत्याहरण वाक्य पूरा अवस्तभ्य मानी खेज करके रहता है करे वो तो बरतते क्रिया तो है नहीं भाष्यादि में अपान बायुक्त खींच करके रहता है करके ऐसे क्रिया पद तो है ही नहीं तो इसके लिए लगाते हैं अवस्तभ्य के अन्तरम जो भाष्य में अवस्तभ्य पद है उसके आगे अध्याहारेण वाक्य में कुछ अध्याहार करना अधिक लेना वहां शब्द लेना इसके द्वारा पूरा करते हैं अद एव इत्यादि भाषा में कहा अद एवं अपकर्षण अनुग्रह नीचे खींचता हुआ ऐसे करते हुए बर्ते थे अपान भाई इस तरह से रहता है पृथ्वी के अग्निदेवता अपान के स्थान में लेना वृत्ता स्तंबाधेर ऊर्द मुखेर निखात परि तो विद्यमानीर अदेव अवकर्षण पतनाभाव अदेव अवकर्षण शरीर से पतनाभाव्य नाच हुआ करता था, था पहले जमाने में दो खम्भे गाड़े जाते थे और वो खंबे के ऊपर में रसी टांगी जाती है और वो रसी के ऊपर में नाच हुआ करता था तो वो खंबा कहीं इधर उधर गिरे नहीं उसके लिए चारों तरफ रसी से नीचे को बांधते थे खींचते थे खम्भे को उसके ऊपर रसी फैलाना है और उसके ऊपर में नृत्य होना है जैसे वो खंभे को टिकाने वाला कौन है रसी नीचे खींच करके टिका रहे हैं जिसके ऊपर में नाच होगा सब कुछ होगा ठीक इसी प्रकार ये शरीर को टिकाने वाला है नीचे खींच करके टिकाने वाला है अपार पानी वो पृथ्वी के देवता ये बोलना चाह रहे थे ठीक वृत्ता तीन नंबर देखे पहले वृत्तम पद्य चरित्रा वृत्त पद्य होता है हैं छंद है, है, उसको वृत्त बोलते हैं वृत्त बनाओ मैंने कोई श्लोक बनाओ अच्छा और चरित्रे चरित्रा अर्थ में वृत्त शब्द प्रयोग होता है इसका आचरण ऐसा है वृत्त यह अमर को इसका है तथा केचिन नटा इस टीका का अर्थ करने जा रहे हैं कोई नट है नाचने वाले नर्तक है मि, करके ज्यादा दूर नहीं है ऐसा खोद कर परस्पर खंभे को वह खंबा डालेंगे खंभे को बांधना है बांध कर नहाती दूर भूगव निखाया खोद कर तदुपुरी उसमें फिर मजबूत रस्सी को खींच करते तत्र, उसमें देते हैं और उसके ऊपर में नाचते हैं नाचते हैं प्रसिद्धम ऐसे प्रसिद्ध है नटशास्त्र में तादृश नटादि चरित्र वृत्तं उस प्रकार के जो नट आदि का चरित्र है नाचना आदि है उसको वृत्त सब्देश लेना इत्यादि कहा तो टीका में कह रहे हैं वृत्तार्थम स्तंभ आदि है अपने नट ने नाचने के लिए स्तंभ आदि उदो मुखे न तो खम्भे आदि को ऊपर करके रखना है निखाता खोदा गया है नीचे डाला गया है परिदो विद्यमान रज चारों तरफ से विद्यमान रज्जु है वहां उसको रश, रशी से खींच खींच के उसको खंबे को सही रखना है नहीं तो इधर उधर लोग जाएंगे वो विद्यमान रज्जुवीर एवं आकर्षण है विद्यमान रज्जु के द्वारा खींच के रखना है उस, उस खंभे को खींच करके गिरने न दे जिसके ऊपर में रसी टांग करके नाच रहा ना है नटों ने पतनाभाव जैसे वहां पतन का अभाव खंबे को गिरने का अभाव दिया जाता है ठीक है इसी प्रकार यहां भी अजैब आपकर्षण शरीर से पतनाभाव सिद्धि इसी प्रकार यहां भी शरीर को नीचे खींच गिर रख करके इधर उधर लुड़काने नहीं देता सीधे में खींचे रहता है अपान भाई चार की टिप्पणी विद्यमान इत्यादि अत्र विद्यमान यदि शुभम या विद्यमान के पद विद्यमान बाढ़ा गया जो खंभा बद्यमान बाढ़ा गया यह अच्छा होता पाठ है हमें विद्यमान के स्थान पर विद्यमान होता तो अच्छा होता आगे अनुग्रह का इत्यादि है कहा अनुग्रह क्या है क्या मान अदैव जो प्राण है अपान प्राण जो पृथ्वी के नीचे है तो शरीर को क्या अनुग्रह करे क्या कृपा करे क्या अनुग्रह करेगा वो देवता तो कहते हैं अनुग्रह कुर्वती का अर्थ करते हैं शरीर धारण लक्षण जिससे कि शरीर के धारण हो सके शरीर टिका रहे लुढ़के नहीं ऐसी कृपा यही है वो उस देवता की कृपा इत्यादि करते हुए रहता है अन्यथा यदि ऐसा न हो नीचे पृथ्वी पर अभिमानी देवता न हो इसको शरीर के धारण का अनुकूल व्यापार करा के न रखे तो क्या स्थिति होगी अन्यथा करके भाषण कहा अन्य था शरीर गुरुत्वात्पाद शरीर में भोजन है गुरुत्व है गुरुत्व सकता है सकता तो दे तो ऐसी खुला मिलेगा तो ऊपर उड़ना चाहिए अगर वो देवता न खींचे नीचे वाली देवता न खींचे तो ठीक है अन्यथा पृथ्वी देवता या विधारण अकार पृथ्वी देवता इसको यदि धारण न करे ये शरीर को अपान वायु को खींच करके चुंबक के तरह धारण न करे विधारण अकरण ऐसे ही बने पर क्या होगा गुरुत्वा अपान आकर्षण शरीर में गुरुत्व है वजन है गुरुत्व मानी वजन दो वस्तु में वजन होता है मतलब पृथ्वी में और जल में पृथ्वी में वजन है जल में भी वजन है बाकी तेज में वजन है वायु में वजन में आकाश में वजन पंचभूतों में दो भूत ऐसे वजन वाले गुरुत्व है तो गुरुत्व अपानी ना अधा आकर्षण आचार अपान वायु नीचे खींच भी रहा है और इसमें गुरुत्व स्वयं है इसमें वजन है ना वजन के कारण गिरता है फल ऊपर, ऊपर से फल गिरता है जब पकता है तो फल गिर जाता है निमित्त कारण कोई भी बनेगा किंतु वहां पर क्यों गिरता है वो उसमें वजन है वजन गुरुत्व के कारण गिरता है गुरुत्व है में भी गुरुत्व तो है पृथ्वी है अपने घन के गुरुत्व तो है धीरे धीरे आएगा वो जिसमें ज्यादा गुरुत्व तो होगा जल्दी आएगा नीचे जब हम यहां से ऊपर की तरफ पत्थर आदि फेंकते हैं पृथ्वी है वो पृथ्वी का लक्षण इतना नहीं समझना पत्थर भी पृथ्वी समझना पेड़ पौधा सारा पृथ्वी समझना आ, सब है क्यों गंतवत्व पृथ्वी का लक्षण जिस जिसमें गंत पाया जाए वो पृथ्वी है व्यापक अर्थ होता है पृथ्वी अगर पत्थर में गंध नहीं है पानी के उसको जलाना जलाने के बाद पानी डाल देना गंध मिलेगा या नहीं मिलेगा मिलेगा गंध है अनुद्भूत गंध है पहले विशेष वस्तु में उद्भूत गंध है और विशेष कुछ वस्तुओं में अनुद्भूत है प्रकट नहीं है प्रकट गंध है उसको प्रकट करने की तरीका है पत्थर में जलाइए पत्थर को जलाइए पानी डाल दीजिए दिखाई पड़े गंध भाई नहीं गंध है सभी में गंध मिलते हैं तो पृथ्वी देवता या निधारण अकरणे पृथ्वी देवता यदि इसको धारण न करे शरीर को तो गुरुत्वाद गुरुत्व तो होने के कारण शरीर में गुरुत्व तो है वजन है वजन के कारण अपाने ना अपान अधिक दूसरे अपान वायु खींच भी रहा है इसलिए शाम काशे भूमि आदि पतन प्रतिबंध का भाव स्थले पते सावकाश मिलने पर जहाँ भूमि आदि का अभाव बना हुआ हो ऐसे में खड्डे में गिर जाता है सावकाश है भूमि आदि पतन प्रतिबंध यदि पर... भूमि न मिले गिरने के लिए जैसे पेड़ के आगे जाकर के बीच में न हो जाए पृथ्वी न मिले जहा ऐसे स्थानों में घिरने की संभावना है अनंतरा यदाकाश वाक्य ब्याच समान वायु की चर्चा करते हैं आगे जो इन दोनों के बीच में जो वायु है कहा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो वायु है क्योंकि ये शरीर के बीच में है समान वायु नाभि में है समान वायु तो वैसे ये समान वायु भी बीच में है इसके बीच में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में ये कहा अंतरावन मध्य जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो आकाश है अध्यात्म आकाश बोलना चाहते हैं यदाकाश्य मा ये तत्श में यदे तत् अंतरा मध्य अंतरावण मध्य अंतरा अध्यय उसका अर्थ मध्य ृथव्योर या आकाश जो दो के बीच में स्वर्ग और धर के बीच में जो आकाश है वो तो आकाश आकाश शब्द का आकाशो वायु आकाशत वायु को लेना क्योंकि यह वायु की चर्चा है वायु को लेना वायु आकाश उच्चते मंचस्थव इत्यादि का ठीक है यह क्लिबत्म छो यहां जो आकाश शब्द का विशेषण दे रहे हैं यदि आकाश यदि अंतरा मध्य पृथ्वी आकाश आकाश का विशेषण तो ये सब बोलना चाहिए यदि कैसे बोल दिया या और ये तत्त कैसे बता दिया नपुंसक नपुंशिंग कैसे प्रयोग किया क्योंकि विशेष क्या है इसका पुलिंग में है आकाश शब्द है जब आकाश शब्द पुलिंग है तो इसको भी या ये ऐसा बोलना चाहिए था या ये कैसे बोल दिया यदि ये कैसे बोला इसके बारे में टीकाकार बोल रहे हैं यदि क्लिबत्व ये नपुंसक नपुरसक प्रयोग छांदस छंदस प्रयोग है यह प्रयोग होना भाष्य में यदि पृथ्वी आकाश आकाश का विशेष लगा है तो यह होना चाहिए यह होना चाहिए। आकाश को लिंग है विशेष में जो लिंग वचन होता है विशेषण में भी वही लिंग वचन हुआ करता है विशेष आकाश है तो ये कैसे तो छांस प्रयोग है आकाश है इत्यादि मंचस्तवत उसका अर्थ करते हैं मंचा मंचाक्रोशांति ऐसा बोला जाता है मचान चिल्लाते हैं बोलते हैं कहते हैं मचान माने मजान चिल्लाते हैं क्या करता मचान चिल्लाते हैं मंचस्त पुरुष चिल्लाते हैं मंचस्थ व्यक्ति होते हैं बोलते हैं यह अर्थ होता तो है ये लक्षण लक्षणावृत्ति होती है यह है जहद लक्षण अजहत लक्षण मंच में रहने वाले करते हैं चिल्लाते हैं लक्षण है मंचाक्रोशन मंच शब्द है जिससे मंचस्थ व्यक्ति लक्षित होते हैं। बोलने वाले मंचस्थ व्यक्ति होते हैं ठीक इसी प्रकार समझना आकाश में शब्द वायु लक्षण वायु के प्रकरण चल रहा है इसलिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो आकाश है वही समान है कहा तो आकाश शब्द से आकाशस्थ वायु देना दे लक्षित होता है कहा सामान वही समान वायु है माने समान माने क्या दो दो समान अनुग्रहण करता है दो बाह्यो समान वायु है वो क्या काम करता है क्या अध्यात्म समान वायु को अनुग्रह करता है अनुग्रह करता हुआ रहता है एक अर्थ ठीक है समानाधिकरण अनुग्रही अनुग्रह अभेदोपचाराथ्य हाँ। समान आदिकरण्यम समा, समा समानिकरण है दोनों एक ही जगह पड़े हैं वायु ऐसा होने पर अनुग्रह अनुग्रह और एक को अनुग्रहीय बना अनुग्रहीय बनाना एक को अनुग्रह कैसे होगा कहते हैं अवैध उपचार अवेद उपचार से एक ही मान करके ऐसा कहा अनुग्रही अनुग्रह कहा इत्या समानम अनुग्री इत्यादि कहा एवं उत्तर प्राप्ति अनुग्रह हेतु तो आगे भी ब्यानवायु की चर्चा भी ऐसे समझ रहा है बाह्य वायु भीतर वाले वायु को उपकार करता है बोला जैसे समझ रहा है समान ये भाषा में कहा समान से अंतरा काशस्त तो नहीं वा। समान वायु अंतर भीतर पेट के भीतर आकाश में स्थित है तो भी तो आकाश में स्थित है इसलिए उसका उपकार करने को कहा ठीक है समान से ये जो समान वायु हमारे अध्यात्म वायु है है शरीर के आकाश में है ये स्थित है कहां स्थित है ये शरीर में जो पेट में खोखला पना है वहीं तो समान वायु रहे तो ये कैसे ये स... एक वायु हो जाते हैं दोनों बाह्य वायु और अध्यात्म वायु इसलिए बता रहे हैं शरीरा समान शरीरांतरा का असस्तत्व समान शरीर के भीतर जो आकाश में स्थित होता है कौन समान वायु अध्यात्म समान वायु शरीर के भीतर के आकाश में स्थित है बीच में है और देवा पृथ्वी अंतरा का अस तत्व बाह्य वायु बाह्य वायु कहां स्थित है तो वो भी आकाश में स्थित है कहा पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में आकाश में स्थित है इसलिए वायु यदि अंतराकाश अस्तत्व तय तो तुल्य दोनों के मध्य में रहना दोनों के समान होगा इसलिए अनुग्रह अनुग्रह हाँ हो जाएगा दोनों में यह कहा वायुर्यानात्र आगे अंतिम मंत्र में है वायु मैंने कौन तो यहां परिशेष के रहा भौतिक वायु पंचभूतों में आने वाला वायु है अधिभूत अदि, वायु वो होगा ज्ञान या बयान अध्यात्म में है और बाह्य में देखेंगे तो अधिभूत वायु होगा ये बोलना चाह रहे हैं वायु ज्ञान तो अंतराकाशस्तत्व तो विशेष रहता हम अंतराकाशस्त्र विशेष नहीं है वो वो तो बाहर सर्वत्र फैलता है वो समान वायु जैसा नहीं हो तो भीतर के आकाश में होता है ऐसा बाह्य वायु ऐसा नहीं है वो बाहर सर्वत्र फैलने वाला है ये कहा वायुर्व्यान इतना वायुर्व्यान तो कहा है यहां तो अंतराकाश विशेष रहता का। अंतराकाश विशेष तो है वायु सामान्य समुचे थे वायु सामान्य वायु लिया जाएगा वायु में आयु वायु का था सामान्य वायु भौतिक वायु है ना पूर्वाभेद इसलिए पूर्व के साथ अभेद नहीं होगा भिन्न हो जाएगा या सामान्य वायु लिया जाएगा समान वायु बाहर को लेते समय विशेष लिया था स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लिया था किन्तु दूसरे वायु पूरे ब्रह्मांड में घूमने वाला है भौतिक वायु उसको कहा टिप्पणी छह नंबर पे की अंतराकाशस्तत्व विशेष रहित वायु सामान्य में समुचे थे अंतराकाश तत्व विशेष रहित वायु सामान्य में समुचे थे पाठांतरम है ऐसा कह दिया सामान्य ने, ने इत्यादि कहा अब एक वायु रह गया उदान वायु प्राण हो गया अपान हो गया समान हो गया ध्यान हो गया बाह्य वायु की चर्चा हो गई कथम बाह्य हो गए तो ईसरू से बाह्य जगत को धारण करता है ये कहना है कोई प्राण आगे उदान की चर्चा करते हैं मंत्र है तेजो तेजो हवादाजनमसीपद्य हाँ ये जो हवाई उदाह प्रसिद्ध हवाई ये अव्यय है दोनों प्रसिद्धि अर्थगत दो है तेज ही उदाहरण है ये शरीर में जो उष्मा है गर्माइस है यही उदाहरण वायु है जो हवाई उदाहरण गर्मी है शरीर में जो गर्माइस है यही उदाहरण वायु है इसे उदाहरण समझना ये तस्मात उपशांत तेजा जिसके तेज शांत हो गया गर्बाए समाप्त तो हो गया ठंडा पड़ गया हाथ पैर ठंडे हो गए सब ठंडे हो गए तो शरीर समाप्त तो हो जाता है तस्मात उपशांत हो गया तेज जिसका शरीर की जो उष्मा है गर्मी है समाप्त तो हो गई जिसकी उपशांत तेजो ये तेज प्रथमा एक वजन है तेजस शब्द है अंत संत आधार सूत्र उपांत तेज वाला जो व्यक्ति होगा जिसके तेज समाप्त तो हो गया माने उष्मा गर्मी समाप्त तो हो गई नाड़ियां ठंडी पड़ गई पैर ठंडे पड़ गए ऐसा होगा पुनर्वम फिर दूसरे शरीर के लिए तैयारी करता है बार बार होता है इसलिए पुनर्भवम का शरीर को आगे नया शरीर की तैयारी करता है किससे इंद्रिय मनसी संपत्ति मान ही इंद्रिय क्या होगा तो वो संपूर्ण इंद्रियों के सहित मन में जो एकत्रित हो जाते हैं अंतिम समय में इंद्रियां सारे मन में एकत्रित हो जाते हैं उन इंद्रियों के सहित मन में लीन हो जाता है तेज और वो तेज में मिल करके आगे चलने के तैयारी होती है ऐसा में चर्चा है उद्दालक ऋषि ने कहा क्षेत्र के तो कहा अश सौम्य पुरुष प्रयतो वाण मन से मन प्राण प्राण तेजसी तेज परस्यामता हाँ? इत्यादि प्रश्न है व्यक्ति अवस्था में होता है मरने की तैयारी में होता है तो उस स्थिति में क्या होता है सबसे पहले इंद्रियां काम करना छोड़ देती है संपूर्ण इंद्रियों के लिए उपलक्षण है वो सारी इंद्रिया काम नहीं करेगी बोलता भी नहीं सुनता भी नहीं किंतु तो लगता है कुछ बोलना चाहता है ऐसा लगता है इसका मतलब मन काम कर रहा हो उसकी कुछ इशारा से कुछ पता लगता है कुछ भी बोलना चाहता है ऐसा लगता है चेष्टा से पता लगता है बंद हो चुकी है, सारी इंद्रियां काम करना छोड़े हैं किन्तु मन काम कर रहा है ऐसा लगता है इसलिए कहा अशम्य पुरुष प्रयत हो बांधवन श्री संपत्ते ऐसा आया बाढ़ पूरी इंद्रिया दस इंद्रिया सब, सब मन में एक हो जाते हैं मन को प्राप्त हो जाए मन में एकता एक तालाम प्राप्त कर जाते हैं और मन प्राण काल के बाद में उसकी जो चेष्टा कुछ बोलने की जैसी चेष्टा थी वो भी गुमसुम अवस्था में चला जाएगा प्राण चलता हुआ देखेगा उद्वश्वासी होकर के चलता हुआ दिखाई देगा तो मन प्राण में विलीन हो जाता है उसका प्राण में तादाद में कर जाता है सारी इंद्रियां मन में और वो सारी इंद्रियों के सहित जो तादात में हुआ मन प्राण विलीन हो जाता है तो मुर्सु अवस्था में प्राण विलीन होगा प्राण वृत्ति काम कर रही है बाकी मन भी चेष्टा करना बंद कर दिया काम इंद्रियम तेज तेज कर प्राण तेज मेहमाने उसे निकलना है शरीर से और तेज परश्याम देवतायाम उस आत्मा में लीन होना है जाकर के आगे शरीर प्राप्त करना है इत्यादि सांधो में चर्चा है, है। वह वही बात यहां कर रहे हैं तेजो वही उदाहरण बाह्य प्राण में जो पंच प्राण है भीतर के हो गए बाह्य में ये तेज के उदाहरण वायु कौन है तो बाह्य तेज है वो तो बाह्य तेज ये शरीर के तेज को उपकार करता है ये शरीर में जो ऊष्मा है ना बाह्य तेज के कारण से उष्मा प्राप्त कर रहा है जब बाह्य तेज अपने आदित्य जो प्रकाश अपना खींच देष्मा खींच दे, उस उस दे ये मर जाता है बाह्य तेज है उपकारक होता है तेज वही उदाहरण हाँ यही उदाहरण है तस्मात तो उपांत तेज इसलिए देखो ना तो जिसके तेज शांत हो गए तेज मे उषमा शरीर की जो गर्मा इस उष्मा समाप्त हो जाती है ऐसे व्यक्ति मुर्शु हो जाता है पुनर्भवम शरीरम बार बार होने वाला शरीर होता है थे शरीर के लिए इंद्रियरी संबंधी मारे मनसी वर्त थे इत्यादि स्थिति हो जाती है इंद्रियों के द्वारा संयुक्त तो हुआ मन में रह जाता है और वो मन प्राण में रह जाएगा प्राण भी उदान वृत्ति के द्वारा आत्मा मिलिन हो जाता है इत्यादि चर्चा है आगे और चर्चा करेंगे अच्छा ठीक है तेजो हवाई वाक्यम व्याचे तेजो हवई उदान इत्यादि जो मंत्र व्याख्या है वाक्य है इसकी व्याख्या करते हैं यदि बाह्यम हवाई प्रसिद्धम सामान्यम तेज है जो बाह्य तेज है वही उदाहरण वायु है अध्यय इसमें बाह्य जगत को देखते हैं में। तेज बाज यद बाह्यम हवाई प्रसिद्धम तेज है तेजस शब्द नपुंसक के लिए प्रयोग होता है इसलिए हम यद बाह्यम करके बोला जो बाह्य तेज है प्रसिद्ध है सामान्य तेज है तेजस तद शरीर उदान शरीर में वही उदान वायु होता है बाह्य जो सामान्य तेज है शरीर में उदान वायु है वही उदान वायु होता है माना उदानम वायु अनुग्रती स्वेन प्रकाश नहीं दिप्राय बाह्य तेज अपने प्रकाश के द्वारा इस उदान वायु को अनुग्रह करता है या उष्मा बनाए रखता है शरीर एक नंबर के बाद स्वेन प्रकाश माने स्वकीय औषण नहीं दिया बाह्य तेज इसका उपकार करता है उदाम वायु भाई को किस रूप से अध्यात्म उदाहरणायु को बाह्य तेज उपकार करे किस रूप से अपने उष्णता के माध्यम से स्वकीय औष्ण नहीं औष्णेना ही तेज और अनुग्राह तो तेज अनुग्राह्य हो जाता है तो उदाहरण वायु किससे वो अनुग्राह्य इसलिए आएगा उष्ण के कारण ही अनुग्राह्य होता है वायु देहे बात प्रकोप व्यथाया अग्न्यादि आदि औष्ण औष्ठ उपधाने न प्रशन कहते देखो वायु का जिसको प्रकोप हो जाता है शरीर में गठिया रोग लग जाए ऐसे व्यक्ति है वायु देहे अनुग्राही हो जाता है बाय। के लिए जो वायु है बात, तो बात प्रकोप हो गया बहुत ज्यादा हो गया शरीर में हड्डियां दर्द कर रही है ऐसी स्थिति में अग्नि आदि औषध उपराने में गर्म चीज के सेवन के द्वारा उपरा अग्नि की हो दवाई आदि की हो गर्म वस्तु के सेवन के द्वारा उपरा सेवन के द्वारा प्रशन दर्शना उस वायु के शांति हो जाती है शरीर में जो बाध रोग है उसकी शांति देखी गई है प्रसिद्धम अवधेय ऐसा है इसलिए बाह्य तेज इस उदान वायु का उपकारक है इस समझना। ये आगे कहा आगे भाष्य में कहते हैं इसम तेज स्वभाव बायु तेज अनुगृीत ये तेज स्वभाव है उदान वायु जो है तेज स्वभाव है बाह्य तेज के द्वारा अनुग्रहित होता है बाह्य तेज सूर्य के जो तो तेज है कुश्णता उस है उसके द्वारा अनुकृत होता है उत्क्रांति करता और ये शरीर से निकलने वाला यही होता है अंतिम समय में इसी के सहारे से सबको निकलना पड़ता है जो सारी इंद्रिया मन में एकत्रित हो जाती है मन रूप हो जाती है और मन प्राण रूप हो जाता है क्योंकि देखा जाता है पहले तो बोलता चाहता था और बोलना चालना हिलना टूटना बंद हो गया क्यों तो कुछ बोलना चाहता है ऐसी उसकी चेष्टा से पता लगता है मन काम कर रहा हो ऐसा लगता है मुगुरशु व्यक्ति का जिसका मतलब इंद्रिया मन में लीन हो जाती है छप्ट है संपत्ति इत्यादि आता है और मन कुछ काल के बाद में बेहोशी में चला जाएगा गुमसुम अवस्था में पड़ेगा कोमा हो जाए तो प्राण चलता हुआ होता है प्राण वृत्ति काम करती है मन भी प्राण में लीन हो जाता है मुघूशु व्यक्ति कुछ काल सारी इंद्रिया पहले काम करना छोड़ती है मन काम करता हुआ दिखता है फिर मन भी काम करना छोड़ेगा प्राण वृत्ति चल रही है प्राण काम करता है ऐसा लगता है फिर प्राण उदान वृत्ति के बाद जब उसे निकल जाता है ये उत्क्रांति करता हो, यही होता है वो तो उदान वायु अंतिम उदान वायु रूप से प्राण निकल जाता है शरीर से उदान वृत्ति को लेकर निकलता है यही कहा ये उदान वायु जो बाह्य तेज के द्वारा अनुग्रहित हुआ उदान वायु है जो बाह्य तेज काम करना छोड़ देगा उसके बाद इसको निकलना होता है करता शरीर से निकलने वाला करता ही है तस्मात यदा लौकिक पुरुषा और लौकिक मनुष्यदि की चलते पुरुष माने ये शरीर आदि है मनुष्यादी है लौकिक पुरुष उपशांत तेजावती जिसके शरीर में तेज समाप्त हो तेज माने उष्णता समाप्त हो जाती क्यों तो जो आदित्य ते अपने तेज दे रहा था इसको खींच दिया उसने उपांत तेज बहुत उपशांत तेजो उपात तेजो ये, ते ये जिसका तेज सांत हो गया शरीर ठंडा पड़ गया ऐसा व्यक्ति बहती उपशांतम मान स्वाभाविक ते तेजो यश जो तो स्वाभाविक तेज था उसका शांत हो गया ऐसा व्यक्ति स उपशांत तेज तर तब तम क्षीणायुषम पुरुष विद्या ऐसी स्थिति में जब ठंडा पड़ना लग जाए शरीर तो समझना वो क्षीण आयुषा है आयु खत्म हो गया समझना उसका क्षणम आयु ऐसे जिस व्यक्ति की आयु खत्म हो गई ऐसा समझना मुगुरछू मर दो इच्छो मुगुरशु मरने की इच्छु कैसे समझना रहा मरने की तैयारी है समझना ये कहा अब उस स्थिति में क्या करेगा वो अब सब पुनर्भव शरीरांतरम प्रतिबद्ध दे जब शरीर छोड़ेगा दूसरे घर पर चला जाएगा पुनर्भव मान शरीरांतर अन्य शरीर को ग्रहण कर लेता है प्रतिपद्धते प्राप्त करता है ये शरीर को छोड़ देता है पुनर्भवन फिर होने वाला दूसरा शरीर शरीर तो मिलता ही जाएगा प्रतिबद्धते कथम कैसे करता है तथा तो सह इंद्रिय मनसी संबंध मानी प्रभु शरीर बागवान भी खाली अकेला नहीं शरीर पर अकेला नहीं जाएगा ये प्राण क्या करता है इंद्रिय के सहीद जाता है इंद्रियों के सहित सहज इंद्रिय एक मनसी संपत्ति माने जो मन में एकत्रित हुए इंद्रिया थी उसके सहित वो करके प्रवेश जो तो मन में प्रवेश करने वाली इंद्रिया है उन इंद्रियों के सहित मन के सहित बाघ आदि विभाग आदि इंद्रियों के सहित जाता अकेला प्राण नहीं जाता क्योंकि जब यहां से निकल जाता है पंच प्राण है और पांच कर्म इंद्रिया है पांच ज्ञान इंद्रिया हैं मन बुद्धि है और एक जीवात्मी अठारह तत्व निकल के जाते हैं सूक्ष्म शरीर पूरा सात है और जीव साथ में रहेगा जब शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं ये कहा ठीक है देखिए तो टिप्पणी एक नंबर एक नंबर इधर है एक नंबर दो नंबर मानषी मरण समय इंद्रियार व्यापार उपर में भी क्षण मनोव्यापार अवलोक अवलोकनाद इंद्रिया मन प्रवेशो अवगम्यते हैं सच ताजात्म संश्लेषे तो मन सी थी मरण समय में ऐसा देखा क्या देखा है मरण समय इंद्रियांतर व्यापार उपर में भी अन्य इंद्रियों के व्यापार उपरा हो जाने पर भी देखना सुनना सब बंद हो गया है बोलना चालना देखना सुनना सब बंद होने पर भी क्षण मनोव्यापार अवलोकनात्म कुछ क्षण के लिए मन का व्यापार दिखाई पड़ता है चेष्टा मन की चेष्टा दिखाई पड़ती है कुछ बोलना चाहता है ये बोल नहीं पा रहा है ऐसा लगता है पार्सो में रहने वाले जो पार्षस् होंगे उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बोलना चाहता है बाणी बंद होगी बोल नहीं पाता है मन की चेष्टा कुछ क्षण रहता ऐसा दिखाई पड़ है एक मराणा समय इंद्रियांतर व्यापार उपर में भी अन्य इंद्रियों के व्यापार के उपरां होना देखना सुनना आदि व्यापार जो इंद्रियों का था सब उपरां हो गए पर भी क्षण मनोव्यापार अवलोकना यह कुछ क्षण मन के व्यापार दिखाई पड़ता है इसलिए इंद्रिया मन प्रवेशों अवगमित इंद्रिय का मन में प्रवेश होता है यह जाना जाता है इसे क्योंकि तो इंद्रिया काम नहीं कर रही मन काम कर रहा है इसी से जाना जाता है कि इंद्रियों का प्रवेश कहाँ होता है उस काल में मन में किस रूप से प्रवेश देवदत्ता घर में प्रवेश करता है ऐसा नहीं का मन से अतिरिक्त दिखते ही नहीं इंद्रिया देवदत्ता जब घर में जाएगा तो घर से अतिरिक्त होता है देवदत्ता ऐसा नहीं सच तादात में ना हो जो प्रवेश होगा सब माने प्रवेश जो इंद्रियों का प्रवेश मन में होगा वह तादात्मे ना एकता एक से हो एकता रूप में हो भिन्नत्व भिन्न नहीं जैसे देवदत्ता घर में गया एक देवदत्ता एक घर दो ऐसा नहीं एक ही हो जाए मन संश्लेष मन में संश्लेष जो होगा मिल जाना ऐसा होगा एक में कहा दो में कहा चार भागों यही जाना अच्छा इधर वाले इधर वाले तेजस्वभाव तेज स्वभाव उदान तेजस्वरूपत्व स्वरूपत्मत उड़ान वायु को तेज स्वरूप क्यों कहा शरीर में होने वाला जो उड़ान वायु है इसमें तेज स्वरूप क्या है स्वरूप तेजो हवा उदानी श्रुतिया श्रुति है तेजो हवा उदाहरण अभी मंत्र में बोला है उदाहरणिया तेजो अनुग्राहियो गंत तेज का अनुग्राह कह करके कहा इसी से जाना चाहिए जानना चाहिए प्रसिद्ध हम ये प्रसिद्ध है क्या तैजस्य चक्ष तैजस चक्षु तैजस पदार्थ है चक्षु इसका तैजुष सूर्यादि तेजो अनुग्रही सूर्यादि तेज इसका अनुगरा... उसके अनुग्रही होता है चक्षु का अनुग्रही अनुग्राही अनुग्राह होता है सूर्यादिज के द्वारा अनुग्राही होता है चक्षुआ तेजिद मनोपी उदाहरण यद्यपि उदाहरण वायु स्वरूप है वायु रूप तो तेज कैसे अनुग्रह करेगा उसको एक प्रश्न आ सकता है बायु आत्मा भी बाहुआत्मा को भी उदाह तेज स्वभाव पंचीकरण प्रक्रिया पंचीकरण प्रक्रिया से समझना पंचीकरण जब करेंगे तो वायु में तेज अंश भी होगा तो वो अंश से उपकार देगा वो अब दे पंजीकरण ने पंचीकरण वाला प्रक्रिया लेना जो पांचों भूतों को दिलाएंगे पंजीकरण होगा तो उसमें तेज अंश भी तो होगा ना वायु में के जनस एक बार तरह पढ़ा रहे थे तो वायु दो ही गुरुत्व तो दो में है करके न्याय सिद्धांत मुक्ता आदि में आता है गुरुत्व के रसवती तो आता है दो, दो वस्तु दो द्रव्य गुरु गुरु वाले हैं पृथ्वी वायु है। में गुरुत्व तो नहीं एक वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा महाराज वो दिन की बात छोड़ी आज तो विज्ञान बहुत आगे चला गया वायु में गुरुत्व है कैसे पूछा गया तो बोलते हैं ये जो तो टायर है ना टायर पहले वो खाली में वजन कर देना उसके बाद उसे हवा भरनी, फिर वजन करना फर्क पड़ जाता है तो गुरुत्व का किसका है वायु का है वायु का तब कहा गया जो तो गुरुत्व दो में है करके कहा वह अपंचीकृत अवस्था की बात है उत्तर है उसका और जो जिस वायु में गुरुत्व दिख तो रहा है उसमें पृथ्वी अंश भी, भी तो है जल अंश भी है उसका गुरुत्व है वायु तो, का तो भी वायु में गुरुत्व नहीं मानते हैं पंचकृत तेज लेना यहां एक यह कहा यह पंचकृत तेज को लेकर के बाह्य तेज भी ये उड़ान वायु का तो उपकार हो सकता है क्योंकि उदाहरण वायु भी पंचकृत अवस्था में लेंगे तो आ जाएगा एक कहा एक आ रहे हैं भी उदाहरण जो वायु स्वरूप होने पर उदाहरण वायु का तेज तुम तेज कैसे बोल दिया उसको तो वायु है वो तेज स्वभावत्म पंचीकरण प्रक्रिया तेज प्राचुर्य अस्तित्व पंचीकरण प्रक्रिया से जरा तेज के अंश के जो प्राचुर्य उसमें आ गया इसलिए उदाहरण वायु में तेज का अंश आने से उसमें तेज का कथन कर दिया गया उदाहरण वायु को यह समझना उपादनीयम पंचीकरण प्रक्रिया कहते प्राणस्य अपंजीकृत कार्य हेतु और प्राण जो है अपंजीकृत कार्य है इसमें तो भाष्य तेज स्वभाव भाष्य में तो तेज स्वभाव का कार्य समझाता वहां इतना व्याख्यान बाह्य तेजो अनुग्रहित विभावनीय बाह्य तेज के द्वारा वो अनुग्रहित होता है ऐसा करके जब समझना चाहिए इत्यादि थी कहा ठीक है अच्छा समय हो गया ठीक है फिर भद्रं भद्रं देवा द्रम कर्णे भद्रम शी स्त्रैरंगेस्तम शांते